आध्यात्मराण प्रथम सर्ग सुग्रीवसो सेना तो सेनाबध्यगत विभु वारणेन्द्र निभा कामिण प्लेयी क्षेलत पिगर्जनों जगमुस्ते दक्षिण दिशा भक्ष यजुस फलाधूच भगवान राम अति हर्ष से सुग्रीव के साथ सेना के बीच में जा रहे थे समस्त वानरगण गजराज के समान बड़े डील वाले और इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे वे सब बड़े वेग से उछलते कूदते गरजते और फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशा को चले ब्रुवंतो राघवश्याग्रे हने एवं ते वाण्रेष्ठा गुलाक्रुतौतम तो से इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वाण श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के सामने हम आज ही रावण को मार डालेंगे ऐसा कहते हुए जा रहे थे हनुमान और अंगद के कंधों पर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे हो रहे थे मानो आकाश मंडल में नक्षत्रों से सुसेवित सूर्य और चंद्रमा हो आवृत पृथ्वीम कृष्णम जगाम महति चमुम प्रस्फोट यंत पुच्छाग्रान उद्वंत पादपान च सर्वत्र वह महान सेना संपूर्ण पृथ्वी को घेर कर चल रही थी वानरगण अपनी पूछ फटकारते और प्रेणों को उखाड़ते हुए पर्वतों पर उछलते कूदते वायु वेग से जा रहे थे उस समय सब ओर असंख्य वानर भरे हुए दिख पड़ते थे। भगवान राम से सुरक्षित होकर वे प्रसन्नता पूर्वक बड़ी तेजी से जा रहे थे जब वानर सेना रात दिन चलती थी कहीं एक क्षण को भी न रुकती थी ते काननाने विचिरा पश्यन्तिक्रम्य मलिय गिरी आयुषापूर्वेण समुद्रम भीव निस्वनमती हनुमत राम सुग्रीव संचनमब्रवीद आयाता सर्वे हतो इतो वे, में वे सब लोग लियाचल और सुनाद्री के विचित्र वनों को देख सहयाद्री के विचित्र वनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पार कर क्रमशः भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर पहुंच गए तब श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के कंधे से उतरकर सुग्रीव के साथ जल के निकट आए और बोले हे वानरगण हम लोग मकराद्य से पूर्ण समुद्र के तट पर तो आ गए किंतु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किए हम नहीं जा सकते अतः अब यही सेना की छावनी डाली जाए हम लोग समुद्र पार करने के विषय में परस्पर परामर्श करेंगे सुमस वचन सुग्रीवः सागरां के वेप्रम रक्षिता कविकुंजर ते पश्यो विषेदुस्त सागर भीम दर्शनमत तरंगाढ़ अगाधम सागरम व्यक्ष दुखिता कथम घोरम सागर वरुण हतव्योस्मा रा, रावणो राक्षसाधम इत, चिंताकुला सर्वे राम पार्शे राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने तुरंत ही समुद्र के निकट सेना का पड़ाव डाला और बहुत से प्रधान प्रधान वानर वीर उसकी रक्षा करने लगे वे लोग उत्ताल तरंगों से पूर्ण तथा दारुण नाके आदि के कारण भयंकर समुद्र को देखकर मन ही मन विषाद करने लगे इस आकाश के समान आगाश समुद्र को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगे कि हम इस घोर वर्णालय को कैसे पार करेंगे राक्षसाधम रावण को तो हमें आज ही मारना है पर मारे कैसे इस प्रकार सब लोग अति चिंताग्रस्त ग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए राम सीता स्मृत विलप्त जान सीता बहुधा का सिद्धात्मिक परमात्मा सनातन यस्त राम से जन तम न स् दुखादे किमतानंदम् दुख हर्ष भयक्रोधलोभमोहमरादय अज्ञान लिंगानीता कं चिदात्मरी दिनों दुखम न देहस्य से इधर से रामचंद्र जी भी सीता की याद कर महान दुख में डूब गए वे यद्यपि एक अद्वितीय परमात्मा सनातन पुरुष थे तथापि कार्यवश मनुष्य रूप होने के कारण जानकी जी के लिए नाना प्रकार से विलाप करने लगे जो पुरुष परमात्मा राम का वास्तविक स्वरूप जानता है उसे भी दुखादि स्पर्श नहीं कर सकते फिर आनंद स्वरूप अविनाशी भगवान राम की तो बात ही क्या है दुख हर्ष भय क्रोध लोभ मोह और मद आदि सब अज्ञान के ही चिन्ह हैं चिदात्मा राम में न ये कैसे हो सकते हैं देह का दुख देहाभिमानी को ही होता है चेतन आत्मा को नहीं संप्रसाद भावा सुखमात्र बुद्धाद्य भावा संसुद्धे दुखम त्र न दिश्यते न संशय समाधि अवस्था में द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाने की कारण वहां के कारण वहाँ केवल सुख का ही साक्षात्कार होता है उस अवस्था में बुद्धि आदि का अभाव हो जाने से शुद्ध आत्मा में दुख का लेस भी दिखाई नहीं देता अतः इसमें संदेह नहीं ये दुखादि सब बुद्ध के ही धर्म है राम परात्मा पुरुष पुराणो नित्य सुखो निरीह तथा माया बुण संगत सुखी व दुखी व विभाव्यु भगवान राम परमात्मा पुराण पुरुष नित्य प्रकाश स्वरूप नित्य सुख स्वरूप और निरीह किन्तु अज्ञानी पुरुषों को वे मायिक गुणों के संबंध से सुखी या दुखी से प्रतीत होते हैं श्रीमद आध्यात्मरायणे उमा संवाद युद्धकांडे प्रथम सर्ग